रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक 120वां भाग नागरिकों की इस पहले रिपोर्ट ने संकुचित विचारधारा वाले विद्वानों अंधे राजसत्ता और उन्नीय जनता की आंखें खोली रिपोर्ट ने जैविक ईंधन व चारे आदि के घटते प्राकृतिक स्रोत आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं पर पड़ते भारी भोज का अध्ययन किया इससे पर्यावरण और विकास के बीच रिश्ते को समझने में मदद मिली इस रिपोर्ट द्वारा उठाए मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई और कुछ कदम भी उठाए गए रिपोर्ट का दूरगामी प्रभाव पड़ा प्रसिद्ध पर्यावरणविद शिवराम कारंत एवं अनुपम मिश्र ने इस पुस्तक का का क्रमशः कन्नड़ और हिंदी देश पर्यावरण में अनुवाद किया इसके बाद इसी प्रकार की नागरिकों की रिपोर्टें छपती रही द पॉलिटिक्स ऑफ द एनवरमेंट यानी हमारा पर्यावरण में अग्रवाल ने जल और जमीन जैसे साधनों के समग्र प्रबंधन के पक्ष में दलील दी तीसरी रपट बाढ़ों पर थी रपट विज़िटम यानी की में भारत में जल संवर्धन के परंपरागत तौर तरीकों को संकलित किया गया था यद्यपि पहले दो रपटों में जनांदोलन से जुड़े जमीनी कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान था। अंतिम रपटे .E .E. ने खुद तैयारी की थी, जो .E .E. और पर्यावरण से जुड़े के बीच शिथिल होते संबंधों की भी ज्योतक है टू ग्रीन विलेजेस यानी हरित गांवों की ओर में आग्रवाल ने ग्रामीण समुदायों द्वारा संसाधन पर विकेंद्रित नियंत्रण पर जोर दिया। लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही पर्यावरण सुधरेगा और ग्रामीण विकास होगा सी ने देश में की जा रही कई महत्वपूर्ण पर्यावरण पहल हरियाणा में सुखमजारी महाराष्ट्र में रालेगण सिद्धि और राजस्थान में तरुण भारत संघ के अनुभवों को जल के मुद्दों पर समग्र रूप से काम करने वाले प्रयोगों के रूप में दर्ज किया अग्रवाल को इस बात पर विश्वास नहीं था कि राजनीतिक दल अथवा श्रमिक संगठन परिवर्तन के वाहक बनेंगे इसके बजाय उन्हें जमीन से जुड़े आंदोलनों और संस्थाओं से उम्मीद थी कि वे राजसत्ता पर बदलाव के लिए दबाव डालेंगी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ अग्रवाल की एक विशेष बैठक आयोजित की जिसमें उन्होंने पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर बात रखी राजीव गांधी ने महसूस किया कि प्रमुख राजनेताओं में संवेदनशीलता लाने से पर्यावरण पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जब वाहनों के प्रदूषण से दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित थी और लोगों का दम घुट रहा था उस समय अग्रवाल ने स्लो मर्डर यानी धीमा कत्ल का प्रकाशन कर एक प्रभावशाली अभियान का सूत्रपात किया इस रिपोर्ट में बिना लाख लपेट के उन्होंने तेल कंपनियों वाहन निर्माताओं और नियामक प्राधिकरणों को दोषी ठहराकर कटघरे में खड़ा किया इस विश्लेषण के बाद संचार माध्यमों में एक जोरदार अभियान भी छिट गया जिसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया अग्रवाल ने ठोस सबूतों और आंकड़ों के आधार पर देश के कई पूंजीपतियों और कंपनियों को बेशर्मी से पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया उसके बाद दिल्ली से सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों का संगठित प्राकृतिक गैस यानि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाले वाहनों में परिवर्तन हुआ अगर आज दिल्ली के लोग थोड़ी राहत की सांस ले पा रहे हैं तो इसका श्रेय अनिल अग्रवाल को जाता है